बौने और मोची, चित्र जूतों के कुछ जोड़ियों को काटता है फिर मोची थक कर सोने चला जाता है वो सोचता है कि वो सुबह को कटे चमड़े के जूते को चमड़े के जूते सिलेगा सुबह को जब मोची अपनी दुकान में काम करने गया तो दुकान में उसे जूते तैयार दिखे वो बहुत हैरान हुआ उसने अपनी पत्नी से कहा क्या तुमने जूते सिले मैंने तो नहीं सिले पत्नी ने कहा फिर मोची ने उन जूतों को बेचा उन पैसों से उसने नया चमड़ा खरीदा अब मैं और जूते बना सकता हूँ मोची ने सोचा नए चमड़े से मोची ने जूतों की और जोड़ियां काटी बाद में मोची और उसकी पत्नी सोने चले गए सुबह को मोची अपनी दुकान में जूते सिलने के लिए आया देखो मोची ने अपनी पत्नी से पूछा क्या तुमने रात को जूते सिले नहीं मोची की पत्नी ने कहा मोची ने उन जूतों को बेच दिया अब उसके पास नया चमड़ा खरीदने के लिए काफी पैसे हो गए फिर एक दिन मोची ने कहा मैं देखना चाहता हूं कि हमारे ये जूते कौन सिलता है आज रात हम छिप कर देखेंगे कि जूते कौन सिलता है फिर मोची ने नए चमड़े से जूतों की कुछ और जोड़ियां काटी उसके बाद मोची अपने पत्नी के साथ पर्दे के पीछे छिप गया वो जानना चाहते थे कि कौन अंदर आता है थोड़ी देर बाद कुछ बौने उसकी दुकान में घुसे उन बौनों ने जूते सिले मोची अपनी पत्नी के साथ उन्हें देखता रहा जल्द ही बौनों ने कटे चमड़े के सारे जूते सिल दिए फिर बौने अपने घर वापस लौट गए उसके बाद मोची और उसकी पत्नी ने आकर सिले जूतों को देखा मोची ने अपनी पत्नी से कहा यह बोने हमारी मदद करते हैं ये हमारे लिए जूते सिलते हैं हमें भी उन बोनों की कुछ मदद करनी चाहिए मोची की पत्नी ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है हम उन बोनों के लिए कुछ कपड़े सिल सकते हैं ये बोनों के कपड़े और जूते हैं उसके बाद मूची और उसकी पत्नी पर्दे के पीछे जाकर छिप गए रात को बौने मूची की दुकान में घुसे अरे वाह ये कपड़े तो हमारे लिए हैं बोनों को कपड़े बहुत पसंद आए उन्हें मोची की दुकान में बहुत मजा आया फिर बौने अपने घर चले गए बौने खुश हैं और मूची और उसकी पत्नी के पास काफी पैसे है और वे दोनों काफी खुश हैं